परमादी प्रातस्म अनश्री सलंकृत श्री प्रेमपुरीजी महाराज के एवं श्री भगवान के परी पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिश वंदन भगवान की कथा से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं ये संपूर्ण कृतियां अपने आराध्य की ही निहार करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं कोटिशाह वंदन करता हूं संसार के जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों की एकमात्र इच्छा है एकमात्र चाहत है कि हमारे जीवन में सदा सर्वदा सुख बना रहे हम लोग ऐसा सुख नहीं चाहते जो प्रातः काल मिले और मध्याह्न काल में न मिले सायकाल मिले और रात्रि काल में न मिले हमारे जीवन की सुख की प्यास ऐसी है कि प्रत्येक काल में चाहिए प्रत्येक स्थान में चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति से चाहिए हर काल में हमें सुख चाहिए हर देश में हमें सुख चाहिए और हर प्राणी से हमें सुख चाहिए तो ये जो सुख की चाहत है यह है तो परमात्मा की चाहत परमात्मा की ही प्यास है हमारे आप सबके चित्त में क्योंकि यह सिद्धांत है जिससे जिसका उद्गम होता है उसका उधर उसका आकर्षण होता है गुरुत्वाकर्षण होता है तो हम सब हैं तो परमात्मा के ही अंश और चाहते भी परमात्मा को ही हैं किंतु इस चाहत की पूर्ति परमात्मा भी यदि करना चाहेंगे तो सदगुरुदेव बनकर ही करेंगे यदि हमें अनंत सुख चाहिए जिसकी हमें प्यास है तो निश्चित रूप से वह सदगुरुदेव की कृपा से ही पूर्ण होगी आप देखेंगे बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े अमलात्मा योगेंद्र मुनिंद्र भी जब बेचैन होते हैं अशांत तो होते हैं दुखी होते हैं पीड़ाग्रस्त होते हैं तो वो भी सदगुरु की ही शरण में जाते हैं आप पुराणों के माध्यम से यह चर्चा श्रवण करते रहते हैं बड़े बड़े महात्मा नारद को भी यदि पीड़ा सताती है तो शनकादियों के सी चरण में जाकर के उनसे बोध प्राप्त करते हैं और अभी कल आप श्रवण कर रहे थे कि कर्म की धारा में प्रवाह के तट पर कर्म का प्रवाह है यमुना का वहां भगवान की पत्नी भगवान की अर्धांगनी भगवान की प्रेयसी यदि दुखी हैं तो उनको भी नारद जी की शरण ग्रहण करनी पड़ी और नारद जी के ज्ञान से ही ध्यान देने लायक बात यह है कि ज्ञान केवल रटा हुआ नहीं होना चाहिए अनुभव का होना चाहिए केवल हमने रट लिया है किंतु अनुभव में यदि नहीं है तो सुनाते समय भले ही आपको रसानुभूति हो जब मैं सुनाऊंगा किंतु आपका चित्त आनंद से लत, मारा सदा सर्वदा के लिए भर जाए वह संभव नहीं है इसलिए नारद जी ने वेद का ज्ञान खूब सुनाया उपनिषद सुनाया गीता पार सुनाया आप कल सद सुन रहे थे मुहर मुहर बार बार सुनाया ज्ञान वैराग्य जगे तो सही ऐसा नहीं कि ज्ञान वैराग्य जगेंगे नहीं जैसे सत्संग में हम बैठे होते हैं और सत्संग की जब चर्चा श्रवण करते हैं तो हमारे भी मानस में ज्ञान वैराग्य जगते हैं किंतु वो ज्ञान वैराग्य केवल हाल तक ही रहते हाल के बार बाहर जाने पर बेहाल हो जाते हैं जब तक हाल में है तब तक तो ज्ञान वैराग्य जगे हुए हैं ऐसा लगता है कि हम बोधवान बन गए हैं हम अज्ञानी नहीं रहे हम मूड नहीं रहे हम राग द्वेष ग्रसित नहीं रहे और जो व्यवहार में जाते हैं तो पुनः वही चर्चा जो पहले होती वही होने लगती है जैसे ज्ञान वैराग्य की चर्चा गीता पाठ आदि करने के बाद ज्ञान वैराग्य जगे तो सही जमाई ली और आंख बंद करके पुनः लेट गए तो यह समझ गए किसी सोत्री ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की जरूरत है अच्छा ध्यान देने लायक बात यह है बड़ा विलक्षण लगता है परमात्मा भी यदि बालक बनकर किसी को ज्ञान देते हैं तो ज्ञान नहीं होता परमात्मा यदि मित्र बनकर के ज्ञान देते हैं तो ज्ञान नहीं होता है इसलिए परमात्मा को गुरु बनकर ज्ञान देना पड़ता है परमात्मा ने अपने पिता वसुदेव को बोध कराने का प्रयास किया आप पढ़िएगा दसमस्कंद लास्ट में पता चलेगा बोध नहीं हुआ महारि हमारी टिप्पणी करते हैं कि परमात्मा बोध कराना चाहें और बोध क्यों नहीं हुआ तो परमात्मा चाहते ही नहीं थे कि इनको बोध हो तो बोध नहीं हो फिर बोध कराने का प्रयास क्यों बुरे कर्तव्यनिष्ठ थे कर्तव्य कर रहे थे तो चाहते क्यों नहीं थे वो चाहते थे किसी संत की शरण में जाएं और संत की शरण में जाकर के जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तब इनको बोध होगा तो संतों की महिमा बढ़ जाएगी तो गुरु शरण ग्रहण करना परम आवश्यक है भागवत के आधार पर हम कई प्रसंग समय के आधार पर प्रस्तुत करेंगे आपके सामने और ध्यान दीजिएगा संतों की शरण भी योग्यता से नहीं मिलती है पुरुषार्थ से भी नहीं मिलती संगति उनकी संतों का संग सदगुरु का आश्रय ना पुरुषार्थ से मिलता है और न प्रारब्ध के आधार पर आप डाल दो कि प्रारब्ध से मिलेंगे तो प्रारब्ध से नहीं मिलते संत मिलते कैसे हैं जिन पर भगवान कृपा करते हैं उनको संत मिलते हैं जब द्रव ही दीन दयालु राघ हो साधु संगत पाई बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता तो यह निश्चित है कि यदि हमारे जीवन में किसी संत का आगमन हो गया हो तो समझना चाहिए भगवान की कृपा हो गई और वह कृपा जैसे कल मैं निवेदन कर रहा था हम लोग एक श्लोक गुनगुनाते रहते हैं लगभग जितने गुरुचरणानुरागी हैं गुरुचरणों में प्रेम रखने वाले हैं उन सबको यह या श्लोक याद होगा हमने तो बचपन में ही यह श्लोक हमें याद करा दिया गया था गुरु ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अब एक सद्गुरुदेव ही ब्रह्मा है सद्गुरुदेव ही विष्णु हैं और सद्गुरुदेव ही महेश्वर हैं बात क्या है इसमें और महेश्वर ही नहीं साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भी वही है ध्यान दीजिएगा जैसे कृषक होता है किसान कृषक खेती का ब्रह्मा भी है जो खेती करता है वह और उस खेती का वह विष्णु भी है और वह खेती का शंकर भी है प्रयंकर शंकर भी है वो जब बीज बपन करता है बीज बोता है उस समय वह निश्चित रूप से कृषक ही ब्रह्मा का रूप होता है सृष्टि का सृजन करने वाला और बीज बपन करने के बाद बीज अंकुरित तो हो इसलिए समय समय पर पानी लगाने का काम करता है और पानी लगाने के बाद ही नहीं कई बार खेती में आप लोग तो शहर के रहने वाले हैं हमारा जीवन तो गांव का है इसलिए हमने देखा है कृषक को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है कितना सजग रहना पड़ता है अगर आप कृषक की दैनी दशा को देख ले ठंडी के भयंकर समय में भी जहां लोग अपने भवन से निकलना नहीं चाहते हैं वहां कृषक निकलता है खेती लग खेती में पानी लगाता है रात भर खड़ा रहता है आग जलाकर के खेत में कहीं पानी ज्यादा न हो जाए और इतना ही नहीं उसमें यदि खरपतवार पतवार अंकुरित तो हो जाते हैं जरूरी नहीं है कि बीज तो बोया जाता है और खर पतवार बिना बोए उत्पन्न हो जाते हैं सदगुणों का तो बपन करना पड़ता है किंतु दुर्गुणों का बपन नहीं करना पड़ता दुर्गुण तो अपने आप आ जाते हैं तो वह कृषक सावधान होकर बड़ा सजग रहना पड़ता है उस कृषक को बड़ा सावधान रहना पड़ता है उस कृषक को वह खेती के मध्य में जब जाता है गेहूं की फसल में चने की फसल में वह जाकर के कई बार जिस समय वर्षा का समय है वर्षा ऋतु में तो खरपतवार और भी होते हैं धान की खेती में अब धान की खेती में बीच में जाना है कृषक को खरपतवार तो निकालने हैं किंतु जो धान का बीज है वृक्ष है वह भी नष्ट नहीं होना चाहिए बहुत सजगता होती है जितनी सजगता बीज के बपन में नहीं होती है उससे ज्यादा दायित्व तो उससे ज्यादा सजगता महाराज उसकी रक्षा में होती है उसको बढ़ाने में होती है तो परमात्मा ही जब गुरु बन करके आता है हमारे जीवन में पर ब्रह्म परमात्मा ही जब हमारे जीवन में गुरु बनकर के आता है तो वह शिष्य के हृदय में अंतकरण में पहले तो सदगुण के बीज बपन करता है और सदगुण के सदगुरु जब बीज का बपन करता है और बपन करने के बाद वही सजग होकर सावधान होकर के शिष्य के सारे दुर्गुणों को समाप्त करने का प्रयास करता है बहुत सजगता की जरूरत है और नारायण आजकल के समय में तो बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है पहले के समय में यदि सदगुरुदेव शिष्य को फटकार लगा दें तो अपना सौभाग्य समझता था कि आज गुरुदेव की करुणा हुई कि हमें डांट पड़ी और आज यदि किसी शिष्य को डांट दिया जाए तो दूसरे दिन शिष्य ही नदारत हो जाएगा अब मारा की जीवनी पढ़ते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है 20 20-20 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर चलकर के संत की शरण में गए और वह संत निकलते थे तो पत्थर मारते थे और गालियां देते थे पत्थर मारें और गाली दें उसके बाद भी उनके चरणों में बैठकर सत्संग प्राप्त करना ये जिज्ञासु की पहले निष्ठा देखें, तो इतना सब जीवन में होना आजकल बहुत कठिन है तो शिष्य को ज्ञान देना है उसके दुर्गुणों का समापन करना है किंतु सदगुरुदेव को सजग होकर के कि कहीं चेला ही न भाग जाए कई पकड़ महात्मा तो कहते हैं हम जिन पकड़ महात्माओं की सेवा में रहे वो तो कहते थे हजार बार की गरज हो तो आओ न हो तो भाग जाओ जिस महापुरुष ने इस प्रेमपुरी की स्थापना की वो कैलाश के पंचम महामंडलेश्वर से आप लोग जयकार बोलते हैं उनकी उस कैलाश आश्रम का मैं विद्यार्थी कई वर्ष तक रहा अब ने ही बचपन में वहीं रह करके पढ़ा लगभग मुझे लगता है दस साल उस आश्रम का सानिध्य इस शरीर को रहा तो मैं जिन महात्मा की सेवा में रहता था बचपन में पूजस्वामी श्री हंसानंद जी महाराज तो कैलाश आश्रम का ऐसा नियम ऐसी वहां की परंपरा कि वहां केवल शिवरात्रि के दिन ही दीक्षा देते हैं अभी तो पता नहीं है पहले की बात में बता रहा था केवल शिवरात्रि में दीक्षा दी जाती थी और वहां पर केवल लाल वस्त्र वालों को ही रखा जाता था विद्यार्थी के रूप में अगर कोई पढ़ने बाहर से आए तो किसी वेश में आए कोई मना नहीं है किन्तु तो यदि आश्रम में रह करके अध्ययन करना है तो नैष्टिक ब्रह्मचारी बनो या संस लो अच्छा वह दीक्षा समारोह केवल शिवरात्रि में होना है तो बीच में यदि कोई जिज्ञासु आ जाता था बीच में कोई साधक आ जाता था वेदांत का पिपासु यदि आ जाता था तो हमारे मंडल जी महाराज कह देते थे पूज्य स्वामी जी से दीक्षा ले आओ कपड़ा ले आओ क्योंकि स्वामी जी महाराज तो कोई संस्कार भी न कराएं फक्कड़ महात्मा मौज में आ जाए तो कहें लो कपड़े ले लो पहन के जाओ तो अब कई बार अच्छे अच्छे घरों के बच्चे वैराग्यशाली बनाए जरूरी तो नहीं है कि उनको वैराग्य शिवरात्रि के दिन ही हो अगर शिवरात्रि के इधर से उधर यदि वैराग्य हुआ और वो आए पढ़ना चाहा वहां पर तो उनको भेज दिया जाता था स्वामी हंसानंद जी महाराज के पास में और वह जब पढ़ने वहां आए कहे कि महाराज जी मैं आपसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी दीक्षा लेना चाहता हूं तो स्वामी जी कहते थे अच्छा अच्छा बहुत खुशी की बात है तो इधर बढ़ना चाहते हो और हाथ में घन पकड़ा देते थे कुल्हाड़ी पकड़ा देते थे और दिन भर कई बार काम कराते थे सुबह से शाम तक और भोज, भोजन को भी न पूछे और सायंकाल जब होता था तो भाग जाता था कि ऐसा लाल कपड़ा लेना तो बहुत महंगा है मैं कई बार कहता था महाराज जी यदि नहीं देना है तो कम से कम मना तो कर दो कि हमको दीक्षा नहीं देनी है आप उनको ऐसे क्यों लगा देते हो कई बार 10-10 दिन तक काम कराते हो न भोजन को पूछते हो न रहने को पूछते हो तो महाराज जी हंस करके कहते थे बाबरे ये कोई ब्रह्म विद्या बहुत सस्ती है क्या अरे जब तक शिष्य को कसौटी में न कसा जाए तो रट्टू तोता बनेगा ये प्रवचनकार तो बन जाएगा किंतु तो न अपना कल्याण कर पाएगा ना दूसरे का कल्याण कर पाएगा हम देखते हैं कि इसमें यह योग्यता है कि नहीं ये ब्रह्म विद्या को पचाने की योग्यता इसके अंतककरण में है कि नहीं जो गुरुओं की फटकार नहीं सहन कर सकता है जो गुरुओं की उपेक्षा नहीं सहन कर सकता है वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी कैसे होगा मुझे उस समय समझ में नहीं आता था आज लगता है कि उनकी विधा बिल्कुल ठीक थी कारण क्या है आप लोग बिल्कुल अन्यथा मत मानिएगा आज जितनी न्यूनता आ रही है साधकों के जीवन में प्रमाद आ रहा है ये भूमिका में कमी होने के कारण वैराग्य की कमी होने के कारण हम लोग घर में बैठे बैठे वेदांत के ग्रंथ पढ़ लेते हैं वैराग्य की पराकाष्ठा की बातें याद कर लेते हैं और बैठे हैं घर में ही और वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो इससे काम होने वाला नहीं है वैराग्य चाहिए तो सदगुरुदेव का क्या कर्तव्य होता है सदगुरुदेव पहले ब्रह्मा बनकर के धीरे धीरे सदगुणों का बीज बोते हैं और बाद में विष्णु बनकर के उन बीजों की रक्षा के साथ साथ ध्यान दीजिए कि बीज भी नष्ट न हो और खरपतवार नष्ट हो जाए कई बार औषधियां डालनी पड़ती हैं खेती जब व्यक्ति करता है तो कई बार दवा डालनी पड़ती है किन्तु दवा में केवल खरपतवार जरे बीज न जले क्योंकि दवा यदि डाली जाएगी ज्यादा डाल पड़ गई तो दूसरे बीज भी जल जाएंगे तो बहुत सजगता की जरूरत होती है किसान को वैसे बहुत सजग होकर के सदगुरुदेव भी काम करते हैं और वह बन विष्णु बनकर के काम करते हैं हम लोग तो गुरुजनों की करुणा को यदि कभी याद करते हैं तो हमारे पास आंसू के अलावा कुछ नहीं है उस समय साधक को समझ में नहीं आता है कि गुरुदेव या कठोरता क्यों भ्रमण कर रहे हैं हम जिन महात्मा के चरणों में रहे वो महात्मा कभी हमको दूसरे कमरे में नहीं रखते थे कहीं जाते थे तो अपने कमरे के पास में ही आसन लगवा देते थे नीचे जमीन में और वहीं सुलाते थे अगर कोई ग्रस्त कहता भी था कि ब्रह्मचारी के लिए हमारे पास अलग कमरा है तो स्वामी जी कहते थे नहीं ये अलग नहीं रहेगा मेरे साथ रहेगा और मुझे लगता था कि इनको रात्रि में पैर दबवाना होता है इसलिए साथ रखते हैं किंतु आज पता चलता है कि वो पैर दबवाने के लिए नहीं रखते थे वह सजगता के लिए रखते थे सावधानी के लिए रखते थे कि कितनी सजगता चाहिए कितनी सावधानी चाहिए आप बुरा मत मानिएगा पुत्र का गर्भाधान कर देना या पुत्री का गर्भाधान कर देना सहज है आप सब गृहस्थ हैं इसका अनुभव करते हैं तो पुत्रोत्पत्ति हो जाने के बाद उसको योग्य बनाना साधन संपन्न बनाना बुद्धिमान बनाना संस्कार से भरना एक युद्ध महाराज योग्य पद तक उसको पहचान पहुंचाना यह सरल है क्या गर्भाधान सरल है किंतु उस पुत्र को योग्य बनाना बहुत कठिन है कितने वर्ष लग जाते हैं माता पिता को कैसे कैसे त्याग करने पड़ते हैं कैसे कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कितनी कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है अभी मैं दो दिन पहले आ रहा था गिरीश भाई के साथ में तो जाम में फंस गया तो देखा कि बहुत वर्षा हो रही है माताएं स्वयं भीगती हुई अपने बालक को लेकर स्कूल जा रही हैं बालक को संभाल रही हैं स्कूल लेकर जा रहे हैं सुबह जो सोकर जगने का टाइम है उनके उस समय बालक को स्कूल ले जाने का काम स्कूल से लाने का काम ये क्यों करती है मां योग्य बनाने के लिए ही तो उसको योग्यता प्रदान करने के लिए यही गुरु का कर्तव्य हो जाता है कई बार हम दीक्षा दे देते हैं या दीक्षा ले लेते हैं ये तो केवल बीज का बपन हुआ है ये बीज बपन गया बीज बोया गया है और केवल बीज बपन का नाम ही सदगुरुदेव नहीं है मंत्र का बपन तो हो गया किंतु अब वह बीज अंकुर बनकर के जन्मे वृक्ष बने और वृक्ष में फल आए यह भी तो परम कर्तव्य है किसान को बीज बो देने मात्र से काम नहीं बनेगा वह उसका रक्षण भी करना पड़ेगा उसको पानी भी देना पड़ेगा खाद भी देना पड़ेगा खरपतवार भी निकालने ही पड़ेंगे उसको और विजाती तत्वों से पशुओं से उसकी रक्षा करनी पड़ेगी अगर पशुओं से रक्षा नहीं करेगा तो वृक्ष ही खा जाएंगे पशु ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब सजग हैं हमारे सदगुणों को खाने के लिए ये कब आकर खा जाएंगे कुछ पता नहीं तो सज्जन सदगुरुदेव कैसे सद रक्षा करते हैं काम से कैसे रक्षा करते हैं क्रोध से कैसे रक्षा करते हैं मोह से इसलिए सदगुरु की शरण में रहना परम आवश्यक है हमारे महाराजी की सेवा में चार महात्मा थे राष्ट्र में मैं तो कई बार चिंतन करता हूं व जहां की याद करता हूं तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भगवत पास शंकराचार्य भगवान के पास चार शिष्य हों और उनका कैसे रक्षण करते थे हमारे पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज बताते हैं कि एक महात्मा ने मौन ले लिया वो साथ में रहते थे महात्मा पूज्य स्वामी विमला जी महाराज मौन ले लिया महाराज श्री को जब पता चला तो महाराज जी उनसे मौन हो गए बड़ा विलक्षण लगा कि इन्होंने तो मौन ले लिया है और साधन कर रहे हैं किंतु तो महाराष्ट्री मौन क्यों हो गए जब वो पास में गए तो कहा कि तुम गुरुचरणों में रहने लायक नहीं हो क्यों नहीं हो गुरु चरणों में रहने लायक जो मनमुखी आराधना करे मनमुखी साधना करे वो सदगुरु की शरण में रहने लायक नहीं अरे सदगुरु की शरण में रहकर जैसे सदगुरु बताएं कि अब तुम्हें मौन की आवश्यकता है अब तुम्हें साधन की आवश्यकता है क्योंकि वह सजग होकर बताते हैं शिष्य को क्या जरूरत है एक साधन सबके लिए नहीं है सबके लिए साधन की विधा अलग अलग है तो सदगुरुदेव उस बात को समझते हैं कि किसको कौन से साधन की कब आवश्यकता पड़ती है हमारे आश्रम में एक सज्जन रहते हैं जो पहले पूज्य डोंगरे जी महाराज की सेवा में रहे बड़े विलक्षण प्रतिभा है उनकी भी पूज्य डोंगरे जी महाराज से उन्होंने संपूर्ण भागवत पढ़ी हमारे महाराज से भी भागवत पढ़ी उन्होंने भागवत उनका जीवन बना हुआ है और रोज छह अध्याय भागवत का पाठ करते हैं एक दिन हम दोनों बैठे हुए थे हमने कहा महाराज की कोई बात सुनाओ तो बोले पूज डोंगरेजी महाराज केसी चरणों से जब मैं आया और तो महाराज जी के पास आया तो महाराज जी की लीला तो बड़ी विलक्षण देखी वो जो भी कोई उनसे कहे कि हमको गुरु दीक्षा दे दो गुरु मंत्र दे दो बोले कल आ जाना इस समय आ जाना डोंगरेजी महाराज किसी को दीक्षा देते नहीं थे और ये महापुरुष जो भी आ जाए पूछे भी नहीं कहां की जाति कहां का क्या तुमने क्या किया है कैसे किया है बोले मुझे बड़ा विलक्षण लगता था मैंने एक दिन एकांत में कहा कि महाराज जी मैंने सुना है कि ऐसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए आप तो जिसको चाहते हो उसी को दीक्षा दे देते हो बात क्या है तो महाराज श्री ने हंस करके उनका नाम लेकर कहा बाबू भाई क्या समझते हो मैं कोई ऐसे साधन दीक्षा देता हूं जो भी साधक मेरे पास में आता है मैं देख लेता हूं कि इसकी पूर्वजन्म साधना कहां छूटी थी मैं देख लेता हूं कि इसकी पूर्व जन्म की साधना कहां छूटी थी और जहां इसकी पूर्व जन्म की साधना छूटी होती है उसी के बाद की साधना उसको बता देता हूं महाराज श्री के पास एक मंत्र नहीं था महाराज श्री के पास एक आराधना नहीं थी जैसा अधिकारी जाता था किसी को कर्मकांड की आराधना बता देते थे किसी को जब की आराधना बताते थे किसी को कहते थे तुम सेवा करो किसी को कहते तो मौन रहो तो कैसी योग्यता है और कहां उसका साधन छूटा है या सदगुरुदेव देख लेते हैं और देखते ही नहीं है वह उसकी रक्षण भी करते हैं सुरक्षण भी करते हैं उसको कैसे सदगुणों को बढ़ाना है जरूरी नहीं है कि प्यार से ही बढ़ेगा कई बार व्यक्ति की उपेक्षा भी करनी पड़ती है सदगुरुदेव कई बार मौन होना पड़ता है उनको ऐसा नहीं कि मौन होकर के चित्त में प्रसन्नता हो कल्याण के लिए मौन होना पड़ता है और वही सदगुरुदेव कई बार महाराज दुर्गुणों को समाप्त करने के लिए कठोर बनकर के भी काम करते हैं तो जब कठोर बनकर के काम करते हैं तो नारायण वही रुद्र का रूप धारण कर लेते हैं ये गुरुदेव के जो रूप हैं है, है तो वह परब्रम्ह ही वह विशुद्ध तत्व ही है अद्वैत तत्व तो ही है किंतु जीव के कल्याण के लिए जीव की करुणा के लिए वह सदगुरुदेव बनकर के आ जाते हैं ऐसे सदगुरुदेव को हम बार बार वंदन करते हैं हमारा जो प्रसंग चल रहा है गुरु गुरुतत्व का इसकी ओर एक दृष्टि हम अग्रसित करते हैं एक दृष्टांत के माध्यम से ये दृष्टांत आपने कई बार सुना होगा और यहां का प्रेमपुरी का सत्संगी तो कोई ऐसा होगा नहीं जो इस कथा से परिचित न हो गोकर्ण की कथा से दुंदकारी की कथा से आत्मदेव की कथा से आप लोग इस कथा से बिल्कुल विज्ञ हैं और हमारे ब्रज के पंडित तो इस कथा को कई बार चार चार घंटे तक सुनाते हैं रस रस करके कि धुंधुली कैसे चलती थी कैसे बोलती थी कैसे उठती थी क्योंकि बड़ी रस भरी कथा है मैं कथा की ओर दृष्टि आपकी बिल्कुल नहीं डालूंगा क्योंकि दशा कथा की दशा आपको सबको पता है इसका जो दर्शन है और जो उसमें गुरुतत्व की महिमा है गुरुदेव की विशेषता है वह हम आपके पास इसकी प्रस्तुत करेंगे हमारे पूजश्री उड़िया बाबा जी महाराज के वाक्य से पूजश्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि जिस भी शिष्य का हमारे रजिस्टर में एक बार नाम लिख गया जिस भी शिष्य का हमारे रजिस्टर में एक बार नाम लिख गया उसके कल्याण में कोई घाटा नहीं है उसका कल्याण अवश्य होगा आज न हो तो कल होगा ये गुरुदेव की करुणा ये संकल्प मैं तो कई बार कहता हूं कि परमात्मा के संकल्प से सृष्टि बनती है तदैच्छत एको हम बहुश्यामी प्रजाए आप इन श्रुतियों को सुनते रहते हैं तो यदि परमात्मा के संकल्प से यह सृष्टि बन सकती है तो क्या एक महात्मा के संकल्प से किसी की दृष्टि भी नहीं बन सकती है जरूर दृष्टि बनेगी जरूर वह साधन पद पर बढ़ेगा इसमें कोई भी शंका का विषय ही नहीं है हम एक नहीं कई उपाख्यान पुराणों से आपको सुना सकते हैं कि गुरुदेव की करुणा यदि जीव पर बरसी तो कैसा परिवर्तन हुआ कैसे जीवन एकदम अभूतपूर्व परिवर्तन की ओर बढ़ गया अब इस कथा की ओर एक दृष्टि डालें बिल्कुल सूक्ष्म वृत्ति के आधार पर यह तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है नाम भी बड़ा मधुर है नदी का तुंगभद्रा और उस नगर का नाम उत्तम नगर है ंग नदी का तट और वहां एक नगर है जिस नगर का नाम उत्तम नगर है और वहां एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव ये पंडित जी की विशेषता सुन लीजिए सर्व वेद विशारदा चारों वेदों के विद्वान है ये पंडित जी कोई अनपढ़ गमार नहीं है और इतना ही नहीं द्वितीय इव भास्करा इनका ज्ञान ऐसा है ऐसा ज्ञान है जैसे भास्कर जब उदित तो होता है सूर्य उदित तो होता है तो संसार का अंधकार समाप्त तो हो जाता है और ये पंडित जी महाराज की ऐसी प्रतिभा है जब ये बोलना प्रारंभ करते हैं तो जाने कितने अज्ञानियों का ज्ञान समाप्त तो हो जाता है और विलक्षणता एक और भी है आज मैं बैठे बैठे चिंतन कर रहा था ये कहानी तो हमारी है आप कहेंगे हमारी कहानी कैसे है इस दृष्टान से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इनकी पत्नी का नाम धुंधली है बड़ी योग्य है पढ़ी लिखी है उच्चकुल की है सुंदरी है कई विशेषताएं इनकी हैं। मुझे तो लगा कि एक बार धुंधुली पर मैं पीएचडी करूं अपने किसी शिष्य को कहा वह अद्वैत दर्शन पर भागवत पर पीएचडी कर रहे थे मेरे पास पांच पांच छह छह घंटे बैठ करके हमसे लिखवाते थे तो हमने कहा एक बार विनोद में मैंने कहा कि भागवत के कई विषयों पर पीएचडी अलग अलग से हुई है एक बार तुम धुंधुली पर करो ना तो हंसने लगा बोले जी कोई दूसरा पात्र नहीं मिला क्या हमने कहा इस धुंधुली की विशेषताएं मैं बहुत बता सकता हूं एक नहीं धुंधली की विशेषताएं यदि मैं वर्णन करने लगूं तो कम से कम चार पांच घंटे तक उसकी विशेषता सुना सकता हूं ऐसा नहीं कि उसमें गुण नहीं थे उसमें बहुत गुण थे पढ़ी लिखी थी वो सुंदर कुल की थी बुद्धिमान थी अब इतने सद्गुण होने के बाद एकाध दुर्गुण भी थे किंतु वह दुर्गुण ऐसे थे जो अध्यात्म तत्व में बढ़ने में बाधक थे संसार के बहुत ऐसे सदगुण हैं बहुत ऐसे सद्गुण हैं जो परमार्थ में वह सद्गुण नहीं दुर्गुण बन जाते हैं। और एक बात बताएं परमार्थ तत्व के कई ऐसे सद्गुण हैं उन सद्गुणों को यदि मैं निरूपण करूं तो व्यवहार तत्व में यदि वो आ जाए तो आपको लोग पागल कहने लगेंगे आपको लोग बुद्धू कहने लगेंगे आपको लोग नासमझ कहने लगेंगे क्योंकि साधक जब बनेगा व्यक्ति जो जो सद्गुण उसमें वर्णन किए गए वो घटेंगे तुम्हारा जी ये सब कुछ धनवान बहुत थे धन की कमी नहीं थी आत्मदेव जी के पास में किंतु तब भी भिक्षा मांगते थे भिखारी थे धनवान होने के बाद भी भिखारी होना नारायण यही तो हम लोगों की दयनीय दशा आप कहोगे दैनी दशा क्या आत्मदेव कोई दूसरा नहीं ये संसार ही नारायण सारा का सारा संसार ये तुंग नदी है जैसे नदी प्रवाहित होती रहती है वैसे संसार भी सरकता रहता है सरकने वाले का नाम ही तो संसार है और इस संसार में जो महाराज उत्तम नगर है ये शरीर ही तो उत्तम नगर है यह मनुष्य शरीर से ज्यादा कोई उत्तम नगर कोई दूसरा हो सकता है क्या सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ नगर जो हम लोगों को मिला हुआ है मैं तो एक दिन सोच रहा था ऐसा नगर है ये तो चलता फिरता भी है महाराज ऐसा नगर मिला हुआ है ये उत्तम नगर और इसी में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम आत्मदेव है जीव का नाम आत्मदेव तो है हम सब लोग आत्मदेव ही तो हैं और देखो कोई किसी किसी भाषा का व्यक्ति जानकार हो किसी देश में हो और किसी जाति का हो किसी संप्रदाय का हो छोटा हो बड़ा हो एकांत में यदि वो खड़ा हो और कोई पूछा कौन है तो पहले क्या निकलेगा मैं ही तो निकलेगा अब भाषा में चाहे कोई भी मैं निकले किंतु तो मैं निकलेगा ये मैं ही तो आत्मदेव है और ये आत्मदेव महाराज इसके पास कोई कमी नहीं है ना विद्वता की कमी है ना योग्यता की कमी है किंतु कमी नहीं है किंतु कमी का भ्रम है अब इस भ्रम का निवारण तो नारायण बिना गुरु की कृपा के होने वाला है नहीं आपके पास करोड़ों की संपत्ति गड़ी हो किंतु आपको पता ना हो तो आपकी दरिद्रता मिट जाएगी क्या आपकी दरिद्रता नहीं मिटेगी दरिद्रता तब मिटेगी जब आपको पता हो हमने पूज संतों से बहुत सुंदर दृष्टांत सुना यह दृष्टांत बड़ा रस भरा है वो महात्मा ने हमें सुनाया कि एक सज्जन गंगा किनारे जिनका ग्राम था जैसे तुंगभद्रा नदी के किनारे ये उत्तम नगर ऐसे गंगा के किनारे एक ग्राम उस ग्राम में एक सज्जन रहते थे उस सज्जन ने एक नियम बना लिया ये नियम नारायण आप भी बना सकते हैं उन्होंने नियम क्या बनाया कि गंगा के किनारे से जो भी संत गुजरेगा उसको एक बार आग्रह करेंगे कि महाराज श्री हमारे घर में आज प्रसाद पाओ तो कई महात्मा तो गंगा का तट छोड़कर जाते ही नहीं थे तो कहते थे अगर विक्षा देना चाहते हो तो यही ले आओ तो महाराज रोज किसी न किसी संत को घर से भोजन बनवाकर लाना या संत को घर में ले जाकर प्रसाद पवाना या उनका नियम सब बन गया था कई वर्ष तक महाराज ये घटना चली उनके घर में संतों का आगमन प्रसाद पर कर जाना कई बार नदी के तट पर भोजन कराना कई वर्ष बीत गए एक दिन एक वृद्ध संत मिले वृद्ध संत को उन्होंने प्रणाम करके कहा महाराज दास की कुटिया पवित्र कीजिए तो संत बड़े सहज थे चल पड़े और जब गए तो दरवाजे पर जो प्रविष्ट हुए देखा कि दरवाजे की नक्काशी जो हुई है ये तो कोई राजा महाराजा जैसा दरवाजा दिख रहा है घर में जो पत्थर लगे थे उनकी नक्काशी देखकर बड़ा चंभो लगा यह तो बहुत कोई बड़ा सेठ है बहुत बड़ा कोई उद्योगपति है बहुत बड़ा राजा जैसा व्यवहार है इसका और जब घर में गए और महात्मा भोजन करने के लिए बैठे तो आसन नहीं था टाट का आसन डाला और भोजन करने के लिए जब बैठे तो टूटी हुई थाली दी और जब प्रसाद पाने लगे तो महात्मा को शंका हुई महात्मा ने कहा कि एक बात पूछूं सज्जन ने कहा महाराज पूछो मैं सेवक हूं क्या पूछना चाहते हो बोले ये घर तुम्हारा है कि किराए पर रहते हो तो सज्जन ने कहा कि महाराज घर तो हमारा ही है आप इस घर की नक्काशी को देख करके घर की बनावट को देख करके आपको लगता होगा कि घर दूसरे का हो सकता है किंतु घर तो हमारे पूर्वजों का है महाराज पूर्वजों के पास बहुत संपत्ति थी मालामाल थे इस क्षेत्र में उनका बड़ा नाम था किंतु समय का परिवर्तन ऐसा हुआ कि सारी की सारी संपत्ति चली गई और अब मकान तो बना हुआ है वो लोग चले गए किंतु मैं वहां रहता हूं किंतु आप संतों के आशीर्वाद से मैं संतुष्ट हूं इतना परमात्मा देता है कि मैं दो टाइम का भोजन कर सकता हूं आप संतों को भोजन करा सकता हूं आप सबकी कृपा है उन्होंने कहा यदि तुम्हें हम बहुत संपत्ति दे दें तो क्या करोगे बोले महाराज वो चाहिए भी नहीं क्यों क्या बात है क्यों नहीं चाहिए बोले साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि ना भूखा जाए इतना हमारे पास में है ज्यादा नहीं चाहिए उन्होंने कहा मैं अपना थोड़ी दूंगा मेरे पास तो कोई है भी नहीं धन एक रुपया भी नहीं तुम्हें क्या दूंगा तो बोले महाराज कहां से दोगे बोले तुम्हारे पूर्वजों का दूंगा बोले हाँ, हमारे पूर्वज कुछ आपके पास जमा कर गए थे क्या बोले नहीं जमा नहीं किए थे इसी घर में हैं उनको बड़ा अचंभव लगा इस घर में बोले हां इस घर में वो महात्मा भूगर्भ विद्या के जानकार थे भूगर्भ विद्या मैंने पृथ्वी में कहा धन है ये उनको पता था तो महाराज भूगर्भ विद्या के जानकार संत उन्होंने कहा कि तुम्हारे रसोई घर में चौका में और वो भी चूल्हे के नीचे जो गांव के लोग होंगे उनको पता होगा गांव के लोग ये जो जेवर जो महाराज आभूषण होते हैं कि वहां चोरों का डर लुटेरों का डर तो शादी विवाह में माताएं है निकालती हैं धन और उसके बाद महाराज चूल्हे के नीचे गड्ढा खोदकर उसी में सब रख दिया जाता है उसी के ऊपर भोजन बनाया जाता है चोर आएंगे तो चूल्हा थोड़ी खोदेंगे तो महाराज सब मिल जाएगा अब तो परिवर्तन हो गया समय अब तो वहां भी गांव में भी लाकर पहुंच गए हैं तो वहां व्यवस्था लोग कर लेते हैं पहले के समय की बात है तो उन्होंने कहा गाय का गोबर लाओ और खुदवाया तो महाराज लाखों रुपए निकल पड़े सोने के देखकर बड़ा चंभव हुआ उनको बड़े प्रसन्न हुए बोले महाराज आपने बड़ी कृपा की तो कहा ये कृपा हमने थोड़ी की तुम्हारा ही माल था तुमको बता दिया तो महात्मा ये तो महाराज दृष्टांत दर्ष्ट, देकर वो महात्मा जो दर्शन सुनाते हैं वो बड़ा अनोखा है महात्मा ने कहा कि ये जीव जो है यही वह सदग्रहस्त है इस शरीर में रहने वाला और ये शरीर जो है ये पूर्वजों का दिया हुआ मकान है और पूर्वजों का दिया हुआ मकान इसमें भी चौका है चौका माने चतुष्टय अंतकरण करण मन बुद्ध चित और अहंकार ये चतुष्टय अंतकरण है और इस चतुष्टय अंतकरण में अनंत सुख भरा हुआ है अनंत आनंद भरा हुआ है जिसका कोई अंत नहीं है किंतु तो न जानने के कारण हम सबसे भीख मांग रहे हैं कि नहीं पति पत्नी से कहता है सुखी बना दो पत्नी पति से कहती सुखी बना दो नौकर से सुखी बना दो पड़ोसी से सुखी बना दो सबसे हम सुख की भीख मांग रहे हैं कटोरा लेकर के सोचते हैं पैसा मिल जाएगा तो सुखी बन जाएंगे प्रतिष्ठा मिल जाए तो सुखी बन जाएंगे ये जो मांग सुख की है ये अनजान के कारण अज्ञान के कारण नासमझी के कारण वेक के कारण यदि आपको भी पता चल जाए कि चौका में इतना धन गड़ा हुआ है महाराज तो फिर भीख मांगने का काम समाप्त तो हो जाए किंतु ध्यान रखिएगा जैसे उनको भोगर विद्या के जानकार महात्मा मिल गए उन्होंने बता दिया वैसे आपको ब्रह्म विद्या के जानकार महात्मा मिल जाएंगे तो बता देंगे तो आप सोचो कि ऐसे मिल जाएंगे देखो तो ध्यान दीजिएगा कबूतर को यदि दाना डालना प्रारंभ करो हमारे यहां कहते थे कबूतरों को दाना डालो तो कभी न कभी हंस भी आ जाता है तो सामान्य महात्माओं से भी यदि आप प्रेम करना प्रारंभ कर दोगे तो कभी न कभी परम हंस भी आ जाएंगे ब्रह्म विद्या के जानकार सदगुरुदेव आ जाएंगे और वह आ जाएंगे तो आपको अनंत सुख प्रदान कर देंगे यही आत्मदेव की कथा है आत्मदेव महाराज बहुत दुखी है और इनको दुख है अभाव का पैसे का भी अभाव है लगता है कि धन होने के बाद भी कमी इसलिए भिक्षा मांगते हैं और दूसरा अच्छा ध्यान दीजिएगा आत्मदेव को मैंने पूरा अध्ययन किया है आत्मदेव को अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं है आत्मदेव को अपनी पत्नी से कोई घृणा नहीं है अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं है उनको यदि पीड़ा है तो कोई पुत्र नहीं है और इस पुत्र की पीड़ा में युवा एक नदी के तट पर जलाशय के तट पर आत्महत्या करने के लिए गए हमारे महर्षि कहते थे कि यदि परमात्मा न मिले हमारा लक्ष्य न मिले तो शरीर की आहूति देने को भी तैयार यदि हो जाओ आप कि यदि नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हम शरीर का परित्याग कर देंगे जब ये दांव लगाने के लिए आप उदृत होगी तो भगवान को देरी नहीं लगेगी यहां एक विद्वान पंडित जी आते थे आप लोग सब उनसे परिचित हैं मैंने उनके मुख से भी सुना और महाराज के ग्रंथ जो चिंतामणि निकलता ग्रंथ मैंने उसमें भी पढ़ा बिना नाम के बाद में उन्होंने पूज्य पंडित जी महाराज ने स्वयं ये घटना मुझे सुनाई पंडित जी ने कहा पूज पंडित श्री रामकिंकर जी महाराज ने पंडित जब महाराज जी के श्री में आए महाराज जी की सेवा में जब आए पंडित जी तो इन्होंने कहा कि हमको हनुमान जी के दर्शन करना है देखिए गुरु की करुणा हनुमान जी के दर्शन करना है महाराज जी से बार बार कहते थे कि हनुमान जी के दर्शन करना है हनुमान जी के दर्शन करना है महाराज जी ने इनको एक मंत्र दिया और आराधना बता दी छह महीने की आराधना और आराधना बताकर इनको गंगा किनारे भेज दिया ऋषिकेश में अमुक जगह महाराष्ट्री ने ही कमरे की व्यवस्था भी करवा दी वहां स्वर्गश्रम में और इनको छह महीने की आराधना बताई छह महीने की जब आराधना पूरी होने वाली थी तो महाराज जी पहुंचे उनके पास छह महीने तक कोई हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए उनको और जब पहुंचे साथ में चक्र जी महाराज सुदर्शन सिंह चक्र वो भी एक नंबर के लेखक और साधक हुए महाराष्ट्री के साथ उनका बड़ा प्रेम था ये दोनों महात्मा दोनों महापुरुष वहां पहुंचे तो पंडित जी का शरीर क्रश हो गया था आराधन साधन करते करते किंतु स्वप्न में भी कहीं हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए और जब स्वप्न में भी हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए तो महाराज जी गए और जब महाराज जी गए जाकर के महाराज प्रणाम किया और प्रणाम करके रो रो करके कहा महाराज हनुमान जी के तो दर्शन नहीं हुए अब हम गंगा जी में कूद आत्महत्या कर लेंगे जब हनुमान जी की आराधना करने के बाद भी दर्शन हुए तो शरीर रख करके क्या करना है फफक फफक करके रो रहे थे महाराज सी के चरणों में अपना सर रख करके और चक्र जी ने कहा महाराज जी को महाराज कुछ चमत्कार दिखाओ नहीं तो ये ब्राह्मण बालक मर जाएगा और चक्र जी का महाराज सिंह से प्रेम बहुत था मित्रभाव जैसा था बोले दिखाओ ना इनको कुछ चमत्कार तो महाराज जी कुछ नहीं बोल रहे थे और पंडित जी रोते हुए चले जा रहे थे इतने में महाराज महाराज सिंह ने देखा कि सामने जो वो पूजा के लिए अपना महाराज स्थान बनाए थे वहां कुछ फल भी रखे हुए थे अकस्मात तो वहां एक बहुत बड़ा बंदर, बंदर खड़ा था उन्होंने कहा देखो देखो तुम्हारे हनुमान जी महाराज आ गए और जो देखा तो वहां से एक नारियल वृक्ष फल लेकर के वहां चला गया और पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे उस दिन के बाद हमारा जीवन बदल गया उस दिन के बाद हमारा जीवन बदल गया मैंने दृष्टांत इसलिए आप लोगों को सुनाया कि जीवन में प्यास होनी चाहिए यदि प्यास होगी तो परमात्मा उस प्यास को पूरा करेगा हमारे जीवन में ज्ञान के लिए जिज्ञासा है क्या जीवन को दांव में लगाना चाहते हैं हम जीवन को दांव में लगाने के लिए तैयार नहीं तो वह ज्ञान कहां से अवतरित तो होगा हम लोग समझते हैं सब काम होता रहे और साइड में यह भी काम होता रहे मुख्य काम सत्संग नहीं है मुख्य काम भगवत प्राप्ति नहीं है और मुख्य काम आत्मानुभूति नहीं है आप बुरा मत मानिएगा ये तो एक साइड में काम चल गया है जैसे कभी भोजन करते करते थोड़ा स्वाद बनाने के लिए अचार भी खा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा मिर्च भी खा लेते हैं कि स्वाद बदल जाए ऐसे जीवन को बिताते बिताते कभी ये भी स्वाद ले लेते हैं कभी वो भी स्वाद ले लेते हैं ऐसे काम बनने वाला नहीं है एक पगली छलांग लगानी पड़ेगी इसमें जब तक पगली छलांग नहीं लगेगी अब ये आत्मदेव जी ने कहा कि आर की पार कि तो आज भगवान की कृपा हमारे जीवन में उत्पन्न होगी जो विवेक रूपी बेटा होगा और यदि नहीं होता है तो अब इस शरीर को हम पूरा कर देंगे आप पढ़िएगा महापुरुषों का जीवन हमारे पूज्य बाबा का जीवन पढ़िएगा पता चलेगा इन लोगों ने दाव लगाया है जीवन का आर की पार यदि अब नहीं मिलता है ईश्वर अनुमान अनुमूति नहीं होती है तो इस शरीर का क्या प्रयोजन है अरे जिसलिए शरीर मिला वही नहीं मिल रहा है तो शरीर को रखकर क्या जरूरत है आप प्रेमपुरी जी महाराज का जीवन पढ़िएगा आप आनंदित हो जाएंगे कैसा दाव लगाया जीवन का ये जितने बड़े बड़े महात्मा हैं इन सब लोगों ने आत्म, अपने आत्म प्राप्ति के लिए एक जीवन का दांव लगाया है और निश्चित है कि संसार के लिए दांव लगाओ तो भले न मिले किंतु परमात्मा के लिए दांव लगाओगे तो बिना मिले रहेगा नहीं आपके चित्त में प्यास हो ऐसी प्यास हो ऐसी प्यास हो कि यदि वह नहीं मिलेगा तो हम अब जीवन नहीं रखेंगे और यही दशा आत्मदेव की हुई आप पढ़िएगा मूल में तो पता चलेगा और जब यह प्यास बढ़ी तो देखियो सदगुरुदेव की प्राप्ति हो गई यति आ गए और यति को किसी ने बुलाया नहीं मैं आपको गारंटी से कहूं कि यदि जिज्ञासा हमारे जीवन में प्रबल होगी उत्कंठा प्रबल होगी उत्कंठा माने हमारे महर्षि कहते थे कि हमारे प्राण कंठ में आकर लग जाए उसका नाम उत्कंठा है हमारे प्राण कंठ में आकर लग जाए उसी का नाम उत्कंठा है उत्कंठा होगी तो आपको गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा गुरु ही ढूंढकर आपके पास आ जाएगा हम एक नहीं भागवत से कई उदाहरण बता सकते हैं गुरु जी कहीं गुरु ढूंढने के लिए नहीं गए प्रहलाद जी कहीं गुरु ढूंढने के लिए नहीं गए एक नहीं कई उपाख्यान बता सकते हैं प्रथु ने कहीं गुरु ढूंढने का काम नहीं किया और इन सबको गुरु मिले वेदव्यास जी महाराज कहीं गुरु खोजने के लिए नहीं कि नहीं गए कि हरिद्वार जाएं कि बद्रीनाथ जाएं जहां बैठे हैं वहीं आए कारण क्या है कि जिज्ञासा प्रबल हो गई जिस दिन जिज्ञासा प्रबल हो जाएगी आपके जीवन में उत्कंठा प्रबल हो जाएगी उसी दिन गुरु की प्राप्ति होगी महाराज इधर देखिए जब आत्मदेव की उत्कंठा प्रबल हुई तो यति आ गए और यति ने बहुत सत्संग की बातें सुनाई आप लोग सत्संग की चर्चाओं सुनते हैं क्या क्या सुनाया उन्होंने शास्त्र विधि से समझाने का प्रयास किया कि पुत्र में सुख नहीं संन्यास में सुख है किंतु पंडित जी महाराज बड़े पढ़े लिखे उन्होंने कहा कि संन्यास तो सूखा है सूखा संन्यास लेकर क्या करेंगे और गृहस्थ सरसो के ग्रहस्थ में बड़ा रस है पुत्र पौत्र बड़े प्रेम से बातचीत करते हैं रसोत्पत्ति होती है हमको ग्रहस्थ चाहिए पुत्र चाहिए महात्मा ने नारायण उनको एक फल दिया और वह फल कोई दूसरा फल नहीं सत्संग का ही फल है आज मैं महर्षि का ग्रंथ पढ़ रहा था तो महारि ने कहा सत्संग साधन नहीं है सत्संग फल है सत्संग साधन नहीं है या आप लोग साधन नहीं कर रहे हो ये तो महाराज साधनों का फल आपको मिल रहा है सत्संग फल है भागवत के प्रमाण के आधार पर हम आपको बता सकते हैं भगवान और भगवान की कथा अलग नहीं दोनों एक ही हैं। मैं तो कई बार लोगों को कहता हूं जिनको भगवान की कथा मिल गई हो उनको भगवान मिल गए अभी एक दिन हमारे मानुषमा था बैठा था तो हृदय भरा हुआ था किसी बात को लेकर पीड़ा थी उनके लिए अकस्मात ये लगा कि यदि ठाकुर जी खड़े हो जाएं और ठाकुर जी कहे कि श्रवणानंद दो चीजें तुम्हारे सामने हैं चयन तुमको करना पड़ेगा मिलेगा एक ही तुमको कथा चाहिए या परमात्मा चाहिए तो मैं कह दूंगा परमात्मा तुम अपने घर जाओ कथा ही चाहिए हमको क्योंकि अब कथा के बगैर हम जी नहीं सकते कथा हमारा जीवन बन गया मैं तो कई बार देखता हूं यदि कथा करने को न मिले यदि शास्त्र चिंतन करने को न मिले तो बुखार आ जाता है हमको कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता है दूसरा कुछ भाता ही नहीं है मैं कई बार लोगों से सुनता था कि हमारे मानास्त्री पांच बजे से लेकर प्रातःकाल रात्रि में ग्यारह बजे तक जब तक सो न जाए सत्संग के अलावा कोई चर्चा नहीं थी हमारे पूज्य मान जी महाराज स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज जिन्होंने करुणा करके इनको माना के चरणों में शरीर को समर्पित किया वो कहते थे एक बार मैं आश्रम की कुछ समस्या लेकर के गया महाराष्ट्र के पास और कहा कि इसको आप समाधान करो तो महाराष्ट्र ने कहा ये तुम्हारा काम है नहीं महाराज जी आप करो तो महाराष्ट्र कोई ग्रंथ पढ़ रहे थे उस ग्रंथ को रख करके उनका नाम लेकर के बोले कि वो समाधान हम करेंगे तो ये काम क्या तुम करोगे अरे जो काम हम कर रहे हैं वो तुम नहीं कर सकते तुम्हारा काम वही है तुम वो करो तो मुझे लगता था कि इतनी बात क्या है सत्संग में ऐसी और महाराज आज उसकी अनुभूति होती है कि इसका रस क्या है क्योंकि परमात्मा और परमात्मा की कथा अलग नहीं है ध्यान दीजिएगा दोनों एक ही हैं तो जब परमात्मा आपके जीवन में फल देंगे तो फल सत्संग के रूप में ही तो देंगे और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा ये सत्संग का फल जो आप लोगों को मिल रहा है प्रेमपुरी में भले आपका जन्म लग जाए मैं गारंटी नहीं दूंगा किसी जन्म में काम हो जाएगा भले ही आपका जन्म लग जाए किन्तु यह निश्चित है कि ये संतों का जो फल है सत्संग ये फल कभी व्यर्थ नहीं जाएगा आज नहीं तो कल ये फल देगा ही देगा क्योंकि संत का हमारा सत्संग का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता जैसे वो सत्साधु का दिया हुआ फल कभी व्यर्थ नहीं गया और वो साधु का ही संकल्प हुआ गोकर्ण होकर के उत्पन्न हुआ जो आत्मदेव का कल्याण करके ही छोड़ा आत्मदेव का कल्याण करके छोड़ा ऐसे नहीं छोड़ा हमारी महाराषि तो कहते थे एक बार मैं जिसको पकड़ लेता हूं तो चाहे कितना चिल्लाए जब तक कल्याण नहीं होता तब तक छोड़ता नहीं हूं ये तो गुरुजनों की कृपा है उनकी अनु, उनकी अनुग्रह दृष्टि है तो हम सब अपने आराध्य सद से प्रार्थना करें कि आप भी ऐसे ही पकड़िए जैसे आत्मदेव को उयती ने पकड़ा और काम पूरा हुआ यदि आप पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा ऐसे सदगुरुदेव का आगमन हमारे जीवन में हो जो हमारा कल्याण करके हमारे जीवन को आनंद से सुख से भर दें बोध करा दें इसी प्रार्थना के साथ या उनकी बाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणार में समर्पित बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय